आध्यात्मरामण सर्ग पांच रामोप्याह स्वयं सवो गम्य हम वनम अमं सम्य चिंता राम राम नृत्यम जपन्ते मनुजा भुवि मृत भयादे न भवंती कदाचल उस समय स्वयं राम ने भी उनसे यही कहा था कि कल मैं वन को जाऊंगा अतः भोले भाइयों आप लोग राम के लिए कोई चिंता न करें संसार में जो लोग नित्य प्रति राम राम जपा करते हैं उनको भी किसी समय मृत्यु के भय आदि नहीं होते का दुखशंका राम से दुखशंकात्मन रामनाम दैव मुक्ति सै कलौन्यन माया मन स्वरूपेण विडंबयति लोक कृ भक्ता भजनाथा फिर उस महात्मा राम के लिए तो दुख की शंका ही कैसे हो सकती है कलयुग में तो एकमात्र राम नाम से ही मुक्ति हो सकती है और किसी उपाय से नहीं ये जगत कर्ता प्रभु भक्तों को गुण कीर्तन का सुयोग देने के लिए और रावण को मारने के लिए ही माया मानुष रूप से संसार में लीला कर रहे हैं राग्चाभीष्ट सिद्ध्यथम मानुसम वपुराश्रिताथ मदेव महामुनि श्रुवा ते सर्वे राम यात्वा हरि विभुम जहुर्षी संशय ग्रंथि राम इसके सिवा राजा दशरथ की मनोरथ सिद्धि के लिए भी इन्होंने यह मनुष्य शरीर धारण किया है ऐसा कहकर महामुनि वामदेव जी मौन हो गए यह सुन वहाँ एकत्रित हुए सब द्विजगणों ने भी भगवान राम को सर्वव्यापक श्री विष्णु भगवान जाना और वे अपने हृदय का संशय छोड़कर कर श्री राम जी का ही स्मरण करने लगे यदम चिंत नित्यम रहस्यम राम सीतो तर रा दृढ़ा भक्ति भविद्विज्ञानपूर्कास्य गोपनीय वो यूय वैराघव प्रिया प्रिय विप्रेपी राम परदु जो पुरुषनृत्यप्रति राम और सीता के इस रहस्य का मनन करेगा उसकी भगवान राम में विज्ञान के सहित दृढ़ भक्ति हो जाएगी आप सब लोग राम के परम प्रिय हैं अतः इस रहस्य को सदा गुप्त रखें ऐसा कह विप्रवर रामदेव जी वहाँ से चले गए और पुरजनों ने भी जाना कि राम परमात्मा है तथो राम समावेश पितृगेह सानुज सीतीमब्रवीत आगता स्मो वैम्मा सतम गंत शीघ्र आज्ञापय पिता तदनंतराममजी ने बिना किसी रोक टोक के पिता के महल में प्रवेश किया और लक्ष्मण तथा सीता के सहित यहाँ पहुंचकर कर कैकई से कहा माता जी आपके कथनानुसार हम तीनों वन को जानने के लिए तैयार हो गए अब शीघ्र ही पिताजी हमें आज्ञा दे